महाभारत स्वर्गारोहण पर्व पंचमोध्याय भीष्म आदिवीरों का अपने अपने मूल स्वरूप में मिलना और महाभारत का उपसंहार तथा महात्म जन्मे जय उच भीोणों महात्मा धतराष्ट्रस् पार्थिव विराट द्रुप शंखस् उत्तरस्तथा धृष्टेतुअस्ो राज स सत्यजीत दुर्योधन सुता शुक सबल कर्णपुत्र सेक्रांता राजा चयद्रथ घटोत्क ये चान्येनाकर्ता ये चांद्येकर्ततावीजानुदीमूर्त स्वर्ग काल की तेतस्तपी संसम जन्मे जनि पूछा ब्रह्मण महात्मा भीष्म और ध्रोण राजा धित्राट विराट ध्रुपद शंख उत्तरधिक्ठ के सत्यजीत दुर्योधन के पुत्र सुबल पुत्र शकुनी कर्ण के पराक्रमी पुत्र राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे जो नरेश यहाँ नहीं बताए गए हैं और जिनका नाम लेकर यहाँ अहो स्वेच्छास्वत स्थान त्रिजोत्तम अन्ते कर्मण काम ते गतिता नरसभा दस्रेष्ठ क्या उन्हें वहाँ सनातन स्थान की प्राप्ति हुई थी अथवा कर्मों का अंत होने पर पर्व पुरुष्रेष्ठ किस गति को प्राप्त हुए एका्य हम श्रोत प्रोच्यम दिवजोत्तम तपसा ही प्रदीप्ते नर्व तमनु विप्रवर मैं आपके मुख से इस विषय को सुनना चाहता हूं क्योंकि आप अपने उद्य तपस्या से सब कुछ देखते हैं सौ तिवाच इतुक्त स तो यासेना अनु महात्मना व्यासेन तस्तराख्यापक्रम सौती कहते हैं राजा जनमेजय के इस प्रकार पूछने पर महात्मा व्यास की आज्ञा ले ब्रह्मषि वैशंपायन ने राजा से इस प्रकार कहना आरंभ किया वै सम्पायन वाच न सक्यम कर्मणाम मनुजाधि प्रकृतिम कि सम्यक्त प्रेक्षा संप्रयोजिता वैशंपायन जी बोले राजन कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर सभी लोग अपनी प्रकृति अर्थात अर्थात मूल कारण का ही नहीं को ही नहीं प्राप्त हो जाते हैं कोई कोई ही अपने कारण में विलीन होता है यदि पूछो क्या मेरा प्रश्न असंगत है तो इसका उत्तर यह है कि जो प्रकृति को प्राप्त नहीं है उनके उद्देश्य से तुम्हारा यह प्रश्न सर्वथा ठीक है शृणु गुहदम राजन देवानाम नाम भरतर्षभ यदुवाच महातेजा दिव्या प्रतापवान दिव्य प्रतापवान राजन भरतश्रेष्ठ या देवताओं का गूढ़ रहस्य है इस विषय में दिव्य नेत्र वाले महातेजस्वी प्रतापी मुनि व्यास जी जो कहा है उसे बताता हूँ सुनो मुनि मुनिपुराण कौरभ्य पराशर यो महाव्रत बुद्धि गति सर्वकर्मण सर्व कर्मण मंत्र प्रवशंति सुकाम तनु वसुन वहातेजास्म प्राप महाद्युति कुर नंदन जो सब कर्मों की गति को जानने वाले अगाध बुद्धि बुद्धिसंपन्न एवं सर्वज्ञ हैं उन महां व्रतधारी पुरातन मुनि पराशरनंदन व्यास जी ने जो मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर कर्म भोग के पश्चात अंत गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे महातेजस्वी परम कांतिमान भीष्मसुओं के स्वरूप में ही प्रविष्ट हो गए अष्टाव्यवश्यंते वसु भरतर्षभ बृहस्पतिम विवेशाथ द्रोड़ो शंघिर सांबरम भरत यही कारण है कि वसु आठ ही देखे जाते हैं अन्यथा भी को लेकर नौ वसु हो जाते आचार्य द्रोण ने आंगिशों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी के स्वरूप में प्रवेश किया कृतवर्मा तुहार्दिक प्रवेश मरुद्गणान सनत्कुमारम प्रद्युमन प्रवेश यथागत हृदय पुत्र कृतवर्मा मरुद मरुद्गणों में मिल गया प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी तरह सनत कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए धृतराष्ट्रोधन स लोकान्प दुरासदान धृतराष्ट्रीन सहिता गांधारी चशस्वनी धृतराष्ट्र ने धनाध्यक्ष कुबेर के दुर्लभ लोकों को प्राप्त किया उनके साथ यशस्विनी गांधारी देवी भी थी पत्नीभ्या सहित पाण्डु महेंद्र सदनम जय विराट द्रुप चौभृष्ट के तुष्ट पार्थिव निष्ठा क्रूर सांबाच भानुकंपो विदूरथ भूरिश्रवाह सलश्चूरिश पृथ्वीपति कंस्य उग्रसेन शंखेन उत्तरच्राता शंखे नरपुंगव ते विवसुर नृत्यतमा राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियों के साथ महेंद्र के भवन में चले गए राजा विराट द्रुप धृटकेतु निषठ अक्रूर सांब भानु कंप विदुरथ भूरीश्रभा शल पृथ्वीपति भूरी कंस उग्रसेन वसुदेव और अपने भाई शंख के साथ नरसेठ उत्तर ये सभी सत्पुरुष विश्वदेवों के स्वरूप में मिल गए वर्चा नाम महातेजसोम पुत्र प्रतापवान सोभिमु नृसीगुन से सुभवत सयुद्ध क्षत्र धर्मेण यथान्यपुम क्वचेन विवेश सोम धर्म आमा कर्मणते चन्द्रमा के महातेजस्वी और प्रतापी पुत्र जो वर्चा है वे ही पुरुष अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सका था उन धर्मात्मा महारथी बंदु ने अपना कार्य पूरा करके चंद्रमा में ही प्रवेश किया आविवेश रवि कर्णों पुरुष द्वापरम शकुनि प्राप ध धृष्टक जो अर्जुन के द्वारा मारे गए थे सूर्य में प्रविष्ट हुए शकुनि ने द्वापर में और ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया धृतराष्ट्रात्मजा सर्वे या तो धाना बलोत्कटा ऋद्धिम्त महात्मा शस्त्रपूता दिव गता धृतराष्ट्र के सभी पुत्र स्वर्ग भोग के पश्चात मूलत वनोन्मत् यातुधान अर्थात राक्षस थे वे समृद्धिशाली महामनस्वी छत्री होकर युद्ध में शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्गलोक में गए थे धर्म में छत्ता राजा चुधिष्ठिर अन्यों भगवान देव प्रवेश रिताम निगा धारियन् विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म के ही स्वरूप में प्रवेश किया बलराम जी साक्षात भगवान अनंत देव के अवतार थे वे रसातल में अपने स्थान को चले गए ये वे ही अनंत देव हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर योग बल से इस पृथ्वी को धारण कर रखा है यारायण नाम देव देव सनातन तस्यांशो वास देवस्तु कर्मणों देव ते वे जो नारायण नाम से प्रसिद्ध सनातन देवाधिदेव हैं उन्हीं के अंश वसुदेवनंदन श्री कृष्ण थे जो अवतार का कार्य पूरा करके पुनः अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो गए षोर स्त्री सस्त्राणी वासुदेव परिग्रह अमझस्ताह सरस्वत्याम कालेन जन्मे जय जन्मे भगवान श्री कृष्ण की जो सोलह हजार स्त्रियाँ थीं उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद कर अपने प्राण दे दिए तत्तरी दिव मारु रु पुनः ताश्चैवाप सरसोभूत्ता वासुदेव उपा वासुदेव उमा वहाँ देह त्याग करके करने के पश्चात वे सब के सब पुनः स्वर्गलोक में जा पहुँची और अपसराएँ होकर पुनः भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो गई हस्तास्मिन महायुद्धे ये वीरासु महारथा घटोत्क दे देवान यक्षास् इस प्रकार उस महाभारत नामक महायुद्ध में जो जो वीर महारथी घटोत्कच आदि मारे गए थे वे देवताओं और यक्षों के लोकों में गए दुर्योधन तथा सहायाच राक्षकीर्तितास्ते क्रमशो राजन सर्वोकान अनुत्तमान राजन जो दुर्योधन के सहायक थे वे सब के सब राक्षस बताए गए हैं उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई भवन च महेन्द्र से कुबेर से चथीमत तथा लोकान विवसु पुरसभा ये श्रेष्ठ पुरुष पुरस्कर्म देवराज इंद्र के बुद्धिमान कुबेर के तथा वरुण देवता के लोकों में गए विस्तरेणा सर्व्याण महाद्वित चरित कृष्ण पांडवा महातेजस्वी भरत नंदन यह सारा प्रसंग कौरवों और पांडवों का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तार के साथ बताया गया सौ तिर्वाच एतः दिजत श्रेष्ठा स राजा जन्मे विस्मृतौव्यथ यर्मातरे स्वतः सौति कहते हैं यज्ञकर्म के बीच में जो अवसर प्राप्त होते थे उन्हीं में यह महाभारत का आख्यान सुनकर राजा जनमेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ तत समासु कर्म तवजाजस्वीता परिमोक्ष भुजंगमान तदनंतर उनके पुरोहितों ने उस यज्ञ कर्म को समाप्त कराया सर्पों की प्राण संकट से छुटकारा दिलाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई तथो जुदा तीन सर्वास्थान दक्षिणा भीर राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा से यथोचित सम्मान पाकर जैसे आए थे उसी तरह अपने घर को लौट गए विसर्जय राज तक्षशिला गजापय उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा जनमेजय भी तक्षशिला से फिर अस्तिनापुर को चले आए ए तथ्य सर्वहाख्यात वैशम पायन कीर्तितम जासाज्ञ समातम सर्प सत्रि निपस्प्रकार जन्मेजय के सर्पयज्ञ जन में व्यास सर जी की आज्ञा थी मनुवर वैश्व पायन जी ने जो इतिहास सुनाया था तथा तो मैंने अपने पिता सूज जी से जिसका ज्ञान प्राप्त किया था यह सारा का सारा मैंने आप लोगों के समक्ष यह वर्णन किया है पुण्योयवित्रम चेदमुत्तम कृष्णन मुनिना विप्र निर्मित सत्यवादिनां ब्रम्ह सत्यवादी मुनिव्याजी के द्वारा निर्मित यह युण्य इतिहास परम पवित्र एवं बहुत उत्तम है सर्विजर्म जानवता सामाई सूचना तपसा भावतात्मना ऐश्वर्य तथा चख्य योगता नैकतंत्र विबुद्धन दृष्ट्वा दिव्य चुषा कृर्तिम प्रथयता लोके पांडवाना महात्मना अन्सा क्षत्रियां चूरिद्रवण तेजस विधि विधान के याता धर्मज्ञ साधु इंद्रियाति ज्ञान से संपन्न शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतकरण वाले ऐश्वर्य संपन्न सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेक शास्त्रों के पारदर्शी मणिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य प्रचुर धन संपन्न महातेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है येद्राव विद्वांसरा परवणि परवड़ी पाप धृतपाप धृतस्वर्गो ब्रह्मभूजा कलपते जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर सदा इसे दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप धूल जाते हैं उसका स्वर्ग पर अधिकार हो जाता है तथा वह ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य बन जाता है काष्णम वेद मिम सर्व तृणियाद्य समात ब्रह्मत्यादि पापा कोटिस्त न जो एकाग्र चित्त होकर इस संपूर्ण का काष्ण वेद का श्रवण करता है उसके ब्रह्मत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है श्री कृष्ण कृष्णद्वैपान व्यास के द्वारा प्रकट होने कारण के कारण कृष्णादगत का इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह उपाख्यान काष्ण वेद के नाम से प्रसिद्ध है येदे श्राद्धे ब्राह्मणा पादम्तः अन्नपानं अन्नपानम वे पिता तस्ोपतिष्ठते जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को निकट से महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है उसका दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है अन्हा यदि न कुरते इंद्रिय मनता पिवा महाभारतमाख्या पश्चात्सन्ध्याते मनुष्य अपनी इंद्रियों तथा मन से दिन भर में जो पाप करता है वह सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है यद रात्र कुरु ते पाप ब्राह्मण स्त्री गणेश महाभारतमाक्षा पूर्वाम संध्या प्रमोच्य ब्राह्मण रात्रि के समय स्त्रियों के समुदाय से घिरकर जो पाप करता है वह प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है भरता महजन्म तस्मा भारत मुच्यते महत्वादार महाभारत मुच्यते निरुक्तम से जो वेद सर्वपापे प्रमुच्यते इस ग्रंथ में वंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है इसलिए इसे महाभारत कहते हैं महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है जो महाभारत की इस व्युत्पत्ति को जानता और समझता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है अदृष्ट दस पुराणा धर्मशास्त्राणी वेदा सांगा तथकत्र भारत चैकता स्थित श्रुताम सिंघना दो ऋषे महात्मन अष्टादश पुराणा कर्तु वेद महोदय थे अठारह पुराणों के निर्माता और वेद विद्या के महासागर महात्मा व्यास मुनि का यह सिंहनाथ सुनो वे कहते हैं अठारह पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और छह अंगों सहित चारों वेद एक और एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर यह अकेला ही उन सबके बराबर है त्रिभिर्वर्षद पूर्ण कृष्णद्वैपायन प्रभु अखिलं भार भारत चेदं चकार भगवान मुनिषि मुनिवर भगवान श्री कृष्ण कृष्णद्वैपाये तीन वर्षों में संपूर्ण महाभारत को पूर्ण किया था आकर्ण भक्तिया सतम जयाक्षम भारत महत श्रेष्ठ की तथा विद्या भवती सहिता सदा जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है उसके यहाँ स्त्री कीति और विद्या तीनों साथ साथ रहती है धर्मेचाथे च कामे च मोक्षे चरतर्ष यदिहादन्यत्रन्नेजे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है जयो नाम इतिहासोयम श्रोतभ्यो मोक्षताम ब्राह्मण नचरा गया चर्भिणिया जोषिताम मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण को राज्य चाहने वाले क्षत्रिय को तथा उत्तम पुत्र की इच्छा रखने वाली गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए स्वर्ग काम ओ लभे स्वर्गम जय काम ओ लभे जय गर्भिणी लभते पुत्रम कन्या बहुभागिनी महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या परम सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है अनागत मोक्षस कृष्णद्वैपायन संदर्भम् भरतस्यास्य कृतमान धर्म काम्य निद्ध मोक्षस्वरूप भगवान श्रीकृष्णद्वैपाये धर्म की कामना से इस संदर्भ की रचना की है षष्टी सहसाणी चकार्या संहिता त्रिश्शत सहस्रारि देवलोके प्रतिष्ठितम पितृ पंचदेयम जक्ष लोके चतुर्दश एक शत सहस तो मानुषे प्रभासितम उन्होंने पहले साठ लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी उसमें तीस लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ पंद्रह लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई चौदह लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्ष लोक में आदर हुआ तथा एक लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्यों में प्रचारित हुई नारदो श्राव देवान असितो देवल पितृन् रक्षो यक्षको मर्त्यान् वै संपायन एवतु देवताओं को देवर्सी नारद ने पितरों को असित देवल ने यक्ष और राक्षसों को सुखदेवजी ने और मनुष्यों को वैशम जी ने ही पहले पहल महाभारत संहिता सुनाई है इतिहास मुण्यम महादोक्त श्रूयत ये न्राह्मणमग्रत सरसाश कृतिम्य शौनक गचे पर सिद्धि अत्रेना संजय सौनज्ञ जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थे परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करता है वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाकर परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है इस विषय में मुझे तनिक भी संशय नहीं है भारध्ययना पुण्यादी पाद अधीयत श्रद्धया पर भक्तिया श्राव्यते चाप्य न जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पूर्ण प्राप्त होता है और उसी के प्रभाव से उसे उत्तम सिद्धि मिल जाती है या इमाम से हिताम पुन्याम पुत्र अध्याप यछुकम माता पितृ सहस्राहरि पुत्रधार सत संसार स्व अनुभूतानि यांतचा परे जिन भगवान वेदव्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं मनुष्य जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के सहयोग वियोग को अनुभव कर चुके हैं करते हैं और करते रहेंगे हर्षस्थान सहस्त्राणी भयस्थान शतान च दिवसे दिवसे मूढ़मा विसंति न पंडितम अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं किंतु विद्वान पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऊर्धवाहु विरो न चे शृणी में मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं पर मेरी बात कोई नहीं सुनता धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते न जा काम तो कामान भाषा भयान्न लोभान् धर्मम त ये जीवित हेतो नित्यो धर्म सुख दुखे त्वनित्य जीव नित्यो हेतुनित्य कामना से भय से लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे धर्म नित्य है और सुख दुख अन्य इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु तो अनित्य है इम भारत सावित्री प्रातरुत्था पठे स भारत फल प्राप्य परम ब्रह्मादिगच यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है यथा समुद्रो भगवान यथावान गिरहि ख्याभव रत्न निधि तथा भारत मुच्यत जैसे ऐश्वर्यशाली समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि कहे गए हैं उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेश में रत्नों का भंडार कहलाता है काष्णमेद विद्वां श्रावस्त भारत महाख्यान पठेन्सि इति ग्छेत्मा सिद्धिशय जो विद्वान्नी कृष्णद्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है जो एकाग्रचित्त होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है वह व परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इस विषय में मुझे संशय नहीं है दैपायनोष्ट पुटनीशित अमेयर पुण्य पवित्रम अथ पापहर शिवम चो भारत समति याच्यम कि पुष्कर जलिशेच जो वेद व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याण में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है योगो शतम कनक संगमयम दधाति विप्राय वेद विदे च भारत चारतकथा सततम श्रृणोति तुल्यम फलम भवति तस्य च तस्व गौ के सिंह में सोना मढ़कर वेद एवं बहुज्य ब्राह्मण को जो गवे दान देता है और जो महाभारत कथा का प्रतिदिन श्रवण मात्र करता है उन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है इस श्री महाभारती शतशहस्त्रायाम सही वैयासिक्याम स्वर्गारोहण परमि पंचमोध्याय इस प्रकार से महाभारत नामक व्यास निर्मित शतशहस्त्री संहिता के स्वर्गारोहण पर्व में पांचवा अध्याय पूरा हुआ श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व पर्व संपूर्ण श्री महाभारत सम्पूर्ण